दिभ्यो ब्रह्म विद्या उदसराव आत्मावेक्षत्मु नीजानीतस्तमे प्रवृतमी तौहदसरावे तो वीक्षाचक्राते तौ तो प्रजापतिवाच किं पश्यतुसर्वेवेदवाम तो भगव आत्मा पश्या आलोमभ्य आ, आ नखेभ्य प्रतिरूपमिति जब ये चाक्षुष पुरुष से उपलक्षित दृष्टा आत्मा ही प्रजापति ने कहा चा, चाक्षुष पुरुष दृश्य थे वही आत्मा वही ब्रह्म अपथ पापादि तो उसके पश्चात इन्होंने पूछा दर्पण में जल में खड़ग में बहुत स्थान में दिखता है इनमें कौन आत्मा है तो प्रजापत्नी का ही सर्वत्र दिखता है जो मैंने कहा चाक्षुष पुरुष के लिए उपदेश किया यह इंद्र विरोचना दोनों को भ्रम हुआ तो शरीर ही आत्मा से विरोचना का भ्रम हुआ और छाया आत्मा ऐसे इंद्र को भ्रम हुआ तो भ्रम निवृत्ति के लिए पहला यह था विपरीत ग्रहण निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं ब्रह्म निवृत्ति के लिए कहते हैं उद शराबे आत्मानम अवैच यदि आत्मनो न बिजानी था तन में प्रवृतम उदक पुनः में बर्तन में जल पड़ा उसमें अपने को देखो देख करके यदि आत्मनो न बिजानी जो आत्मा को वहाँ ठीक से नहीं समझतो, तो मुझे बताओ इति प्रजापति वाक्य समाप्ति के लिए तव हो उद सरा वे अभिक्षाम चक्राते तव तो इंद्र विरोचनऊ उदक अपन सरा में देखा दे के आने के बाद उनको लगा कि ठीक है देख ले अपने सर को फिर उन्होंने वो कहा था जब नहीं समझ तो हमको बताओ किंतु तो समझ गए अपने आप धीरे ये समझ जाते हैं तो कुछ पूछे नहीं तो प्रजापति ने उनसे पूछा प्रजापति तो प्रजापतिवाच किम पश्यथ क्या देखते हो तौ तो चतु दुन नि का सर्वे इधम आवा भगव दुन हम देखते आत्मा पश्या व अपने को देखते आलोम्य आनभ्य प्रतिरूप लोम से नखस नखसनेकर पूरा ही अपने स्वरूप हम देखते हैं प्रतिरूपण समान रूपे भाष्य में उद शराब का तो उदक पुण्य सरावादु सराव कोई आग्रह नहीं जल पात्र में शराबादु जल भरा हुआ आत्मान अवेक्ष दे करके अनंतरम यह तत्मान पश्यन्तो न बीजानी तो तन में प्रवृतम अपने को देखने पर जो नहीं समझते नहीं देखते जानते हो मुझे बताओ आशक्षात कहो इतुक्त तो, तो, इंद्रविचन दोन तथा दोनों उद शराबे अभेक्षा चक्रद उदक पुनः शराब आदि में जा करके देखा अभीक्षण चक्र तो दर्शन अब अवपुर अभीक्षण दर्शन दर्शन किया तथा कृतवंतौ तौ ऐसे जैसे प्रजापत ने कहा ऐसे किया तौह तो, प्रजापतिवाच किम पश्यत प्रजापत ने कहा क्या देखते हो टीका में आत्मा उदसरावे अवैच तम तत्म पश्यंत सतौ तो, अनतरम आत्मनः न बीजानी तो तन्मे तन्मे प्रवृतमित संबंध वाक्य का अर्थ है उदसराव में अपने को देख करके तत्र तत्म पश्यंत सतौ आत्मा को देखते हुए अनतरम उसके पश्चात आत्मनः न बीजानी तो तन्मे प्रवृतम जो आत्मा को ठीक नहीं जानतो, उसको मुझे बताओ प्रजापति वचन में उपक्रम अनुकूलम न भवती थी शंका तो जो नहीं जानतो, बताओ कहा प्रजापति ने तो उनको ब्रह्मज्ञान ज्ञान निवृत्ति के लिए कहने के आरंभ क्या था उपक्रम के अनुकूल नहीं होता है शंका करते भाषा में नमे प्रवृत्तम इतुक्ताभ्याम उदस्तरावे अवेक्षण कृत प्रजापति न निवेदित इधम आवाभ्याम न विदित अनवेदितेज्ञान हेतु तो प्रजापतिवाज कित प्रसिथे तथर् को अभिप्राय तय प्रवृतम प्रजापतने ने कहा देखो देखकर के यदि जो नहीं समझ पाते हो नहीं जानते हो, तो मुझे कहो ये तो जो कहे गे दोनों इंद्र विचना उद शराब आवेक्षण में देखने के पश्चात आकर के तो प्रजापति से कुछ नहीं कहा प्रजापति न निवेदितम नहीं कहा कि एकदम आवाभ्याम न विदितम विदितमिति ये हम नहीं जानते ये नहीं समझ पाते ऐसा तो दोनों में से किसने नहीं कहा जब कुछ नहीं कहा उन्होंने अनिवेदित जो अज्ञान हेतु तो। यदि नहीं जानते इसे कहते अज्ञान के कारण तो प्रजापति का उपदेश होना चाहिए तो उन्होंने कहा कुछ नहीं प्रजापति रुबाज़ किम पश्चात फिर प्रजापति ने कहा क्या देख दो ये प्रजापति का क्या अभिप्राय यदि नहीं जानते हो तो बोलो कहीं कुछ नहीं बोला अर्थात समझ गए तो प्रजापति चुप हो जाना चाहिए फिर पूछा क्यों देखो इसका ये प्रजापति का क्या अभिप्राय है ठीक है में उपक्रमम अतिक्रम्य ब्रवानु से प्रजापतिर उपक्रम प्रारंभ है ये कहा देखो देख करके नहीं समझते हो तो मुझे कहो ये उपक्रम को अतिक्रम करके वाई कुछ नहीं कहते फिर पूछते तुमने क्या देखा तो उनको तो पहले कह दिया तो नहीं समझे तो बताओ कुछ बताने के बाद उपदेश करना चाहिए कुछ नहीं कहते तो चुप रहना चाहिए वो आते ही पूछने लगे क्या तुम देखते हो क्या देखा ये क्या अभिप्राय भाषा में उचित नैब तयर इधम आवयुर्भितमिति आशंका अभूत छायात्मनि आत्म प्रत्यय निश्चित है दोनों का एकदम आविर अभिदितम हम दोनों ने ये नहीं समझा ऐसा नहीं कहा अभिदितम यति आशंका ऐसे कुछ शंका नहीं हुई हम नहीं समझ पाए करके शंका हो तो आकर पूछते हैं वो समझिएगा ठीक है हम देखते हैं छायात्मनि आत्म प्रत्यय छाया में और आत्मा में छायात्मनि छाया को समझ लिया इंद्र आत्मा देह को समझ लिया आत्मा विरोचना आत्म आत्म्रत्य आत्म प्रत्यय निश्चित आस ये आत्मा इसे निश्चित तो हो गया ये न वक्षति तव तो शांत हृदय पर प्रवजत आगे कहेंगे तव तो शांत हृदय परवजत शांत मन शांत हो, सांत हो गया दोनों चले गए समझ गया हमको ज्ञान हो गया टीका में प्रथम इंद्र विरोचनाभ्याम आभाभ्याम इदम अविदिति प्रजापतिम प्रति अवचने कारणमा प्रथम ही दोनों को कहना था कि हम नहीं समझ पाए नहीं जानते हैं। क्यों नहीं कहा प्रजापति प्रति अवचन कारण कहते हैं नैब तयो ऋदम आवेर अविदितमित आशंका हमने नहीं समझा करे कि उनकी शंका ही नहीं हुई शंका हो तो पूछते ही और तो निश्चय हो गया कि हम समझ गए ठीक है हमें छायात्मनि छायाम तद हेतु शरीर इंद्र विरोचन यथाकर्मम आत्मधिर यवृत्ति त्यथ छाया आत्मनि छायाम आत्मनिच छाया में विरोचना की आत्मबुद्धि हुई नहीं इंद्र की छाया में तदहेतु तो शरीर चक्ष में जो छाया प्रति जैसे दिखती छाया दिखती है उसका हेतु तो शरीर शरीर को विरोचना समझ ये आत्मा है इंद्र विरोचन और यथाक्रमम क्रमश इंद्र विरोचनयर पहला किसका नाम है इंद्र इंद्र को किसमें आत्मबुद्धि हुई छाया में तद तो है तो का विरोचन होकर आत्मबुद्धि क्रमश यथाक्रम आत्मधिर यम निश्चिता प्रभुता निश्चित होगी कि आत्मबुद्धि होगी तो इस ला कुछ नहीं कहे नहीं समझ पाए ऐसे कुछ शंका हो तो भूलेंगे और निश्चित हो हमने समझ गया चुपचप चु आगे तय तो सतः तो तो तो तो तो आत्म प्रत्याश निश्चित तत्व तो तो तो गमक मा छाया में इंद्र को और शरीर को ही आत्मबुद्धि दोनों की आत्मबुद्धि हुई निश्चित तो हुआ इसमें क्या ज्ञापक गमक ज्ञापक कहते क्योंकि आगे कहेंगे यह न बक्षती तो वह शांत हृदय प्रतु बव्रजतु चले गए दोनों शांत होकर के प्रव्रजने शांतृद तोर आत्मत्यक्ष कथम निश्चित आशंका चले गए दोनों बत्तीस वर्ष थके भी चलेगे शांत शांतहृदय शांत होकर के चलेगे गए उपदेश उन कर गए किंतु तयोरात्मस कथम निश्चित छाया में और देह में आत्मबुद्धि उनकी थी एक निश्चित हुआ इतना आशंका न ही मासे में न ही अनिश्चित अभिप्रेता यदि अभिप्रीत अर्थ नहीं ज्ञात होता तो शांत हृदय नहीं हो सकता है इतने दिन रहने के बाद प्रजापति के अभिप्रीत अर्थों को नहीं समझ करके निश्चय नहीं करके शांत नहीं होंगी हाँ भ्रांति तो हुई किंतु समझ लिया हमको इष्ट आत्मा का ज्ञान हो गया इसलिए शांत होकर चले गए छाया में देह में आत्मबुद्धि होगी खुश हो गया हमको आत्मनिश्चय हो गया अभिपरीत है कि ज्ञान के न शांत नहीं हो सकते, तेन विपरीत ग्राहित्व भाष्य में तेन नौ चतु इवम आवाभ्याम अविदितम इसलिए दोनों नहीं कहे, दोनों ने नहीं कहा हमने नहीं जाना ऐसा नहीं कहा क्योंकि विपरीत भ्रांति भ्रांत हुई थी टीका थी। में तेन कहा था विपरीत ग्राहित्व नहीं थे आवत विपरीत ग्राही विपरीत ग्रहण करने वाले विपरीत समझने वाले होने से भ्रांत है समझ ली देखा ठीक करके चलेगी उत्तम अगृीवा विपरीतम गृहितवंतो तभी प्रजापति ना उपेक्षा नहीं हो कुबुद्धि इति आशंक्य प्राजापत्यम अभिप्राय माह कभी यदि जो प्रजापति ने कहा इसका ग्रहण नहीं करके नहीं समझ करके विपरीतम गृहितवंत यदि विपरीत हो समझ लिया दोनों प्रजापति ना उपेक्षा प्रजापति उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए छोड़ो मंदबुद्धि वाले क्या उनको कहना है कि उपेक्षा कर देना चाहिए चुप रहना चाहिए इत आशंक आशंका होने पर उत्तर देते प्राजापत्यम अभिप्राय प्रजापतिदम इम इदम प्राजापत्यम प्रजापति के संबंध अभिप्राय कहते हैं क्यों कहते हैं विपरीत निश्चय च ने विपरीत ग्रहिणचिश अनुपेक्ष स्वयम अपप्रच किम पश्यत दिखाएं दोनों भ्रांत है और खुश है कि हमको ज्ञान हो गया तो विपरीतग्रही जो शिष्य है उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए शिष्य शिष्य जो समर्पित है अत्र बिना प्रश्न न पृष्ठ क्य बुरिया पृछत जान नही मेधावी जड़वल लोकमाचरित कहा गया बिना पूछे नहीं कहना चाहिए कोई पूछता है तो अन्याय से पूछता है जो विधान है शिष्टता नम्रता के बिना ऐसे कुछ लोग पूछते है। है हैं पूछते हैं उसका अभिप्राय देखा नहीं कि हमको भी मालूम है हम भी वेदांत जानते हैं कुछ प्रश्न करते हैं और उनको उत्तर देते समय और कुछ पूछते हैं सुनने की इच्छा नहीं है कुछ प्रश्न कर दिया उनके उत्तर देते समय प्रश्न फिर दोबारा बोलते हैं अरे उत्तर तो हम बोले सुनो वो आपकी बात नहीं सुनकर और प्रश्न करेंगे फिर समझ आता है ये सुनने की इच्छा नहीं है वो दिखाना चाहते हैं हमको इस शंका कोई दूर नहीं कर सकते अपनी विद्वता ऐसे कभी कभी होता है तो नापृष्टम कश्यचिद बुरी तो न न्याय न पूछा तो अन्याय से पूछता सुनने की इच्छा नहीं तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं चेपर हो जाए बोलते बोलते जाएगा जाना न पी मेता अभी जड़ बल लोग तो शिष्य पुत्र के लिए ही तो कहना चाहिए सतवार नहीं पूछे तभी तो बोलना पड़ता है अन्यत्र कोई बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए किंतु आचार्य गुरु के पास बुलाने का अपेक्षा नहीं करे स्वयं जाना चाहिए कोई कोई, कोई कहते हमको तो बुलाते नहीं हम क्यों उनके पास जाएंगे कभी हमको अभी तो पूछे ही नहीं उनके पास क्यों जाएंगे ऐसा <laughs> नहीं होता है अरे गुरु के पास बुलाने की अपेक्षा नहीं स्वयं जाना है और जो सत है गुरु उसको बिना पूछे उपदेश करते हैं और वहाँ पुनरुत्ति दोष नहीं बार बार कहते हैं किस प्रकार समझ ले इसलिए कहते जो शिष्य है भ्रांत है उनकी उपेक्षा नहीं करनी है इस अभिप्राय से अनुपेक्षा न्यू ये स्वयं एवं अपप्रच स्वयं ही प्रजापति ने पूछा किम पश्चात क्या देखते हो किसलिए इसे पूछा क्या आप देखते हो उनको प्रश्न परीक्षा पूछते हैं अपमान करने के लिए दोष देने के लिए नहीं जब पूछा जाता है विपरीत निश्चय अपनाय च वृक्षती प्रश्न करते हैं पढ़ाते समय आचार्य कवि पूछते हैं संशय करते हैं स्थूणा निखनन न्याय सुदृढ़ करने के लिए इधर उधर प्रश्न करने पर दृढ़ता होती है निश्चय होता है संशय हो तो उत्तर नहीं दे पाएगा जब ऐसे प्रश्न करे उत्तर समाज निश्चय दिमाग में आ जाए तो आगे कभी भूलेगा नहीं प्रश्नोत्तर नहीं कर खाली इसे बोल दे सुन लिया पता नहीं चलेगा इसलिए शास्त्र में भी संस्कृत में, में ये शैली है एक पूर्वक पक्ष एक सिद्धांत ये नहीं कि शास्त्र लिखते समय दो व्यक्ति सामने बात कर रहे थे झगड़ा कर रहे थे ये नहीं ये वाद कथा है शास्त्र वाद कथा है गुरु शिष्य की कथा संवाद शिष्य प्रश्न करेगा गुरु तो करते हैं वाद कथा का विवाद झगड़ा नहीं तत्व तो तो बहुत सुकथा तीन प्रकार कथा है वाद जल्प वितंडा वाद कथा में अपने विद्वता दिखाना दूसरे को हराना ये अभिप्राय नहीं होता है शिष्य अपने विद्वता दिखाए ये नहीं जानने के लिए संसार निवृत्ति के लिए प्रश्न करे और गुरु सोेंगे कि शिष्य को मैं पुष्कर हरा दूंगा अथवा शिष्य से जे मैं यही प्रश्न करें गुरु को कर हरा दूंगा कोई क्यों पूछता है हाँ मैंने पश्चिम पूछता आज स्वामी जी ने उत्तर नहीं दे पाया बड़े खुशी उनको हरा दिया ये अभिप्राय नहीं होता है हराना जितना ये नहीं ये बात कथा में नहीं है तत्व भूत कथा तत्व को जानने के लिए निर्णय होने के लिए प्रश्न बाद कथा में अधिकार है शिष्य को पूछने के लिए किन्तु ये अभिप्राय है जिज्ञासा जानने की इच्छा से अपने उत्कर्ष दिखाने के सबको सामने प्रश्न करेंगे सब लोग समझेंगे ये बड़ा समझदार है कभी कोई प्रश्न करते आज हम उत्तर देते हैं तो उनका नहीं सुन करके हम तो बोलते जाते हैं, हम नहीं सुनते पास में बैठने वाले उसको पूछते हैं ऐसा कैसे होगा ये क्यों होना चाहिए आसपास व्यक्ति को अपने पक्ष में लेते हैं इधर हम उत्तर देते हैं, उसको नहीं सुनते हैं। देखो कैसे इट होगा और कैसे क्यों गुण होगा क्यों नहीं होना चाहिए होना चाहिए ना एक दूसरे को बताते प्रश्न तो हमको करते ही हम उत्तर देने लगे तो हम उत्तर देते दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो प्रश्न करने का जिज्ञासा नहीं और सोते कैसे प्रश्न करेंगे तो फिर सबको ले आज स्वामी जी ने बता नहीं पाया बड़े खुश है हम हमारे बुद्धि अधिक है ये नहीं होता है बाद कथा में बाद कथा में जिज्ञासा है जानने की इच्छा है तो कभी भी पूछ सकता है प्रश्न कर सकता है और जल्प कथा होता है अपने पक्ष स्थापना कर दूसरे पक्ष का खंडन करें उसमें बीजी की सो कथा जितने की इच्छा से जो कथा होती वो जल्प कथा है दूसरे को परास्त करना ये अभिप्राय है तत्व तो कया है मालूम है ये ठीक नहीं है ये नहीं है तो भी दूसरे को हराना है हराने के लिए आपने जानते हैं भी कुछ कह कर उसका परास्त करना ये है कभी कभी तब जल्पकथा में भी सिद्धांत के विरुद्ध कहकर किसी प्रकार से तर्कश उसको दबा दिया हर गया जीत गया बात हो गया और जो बातचीत होकर निर्णय हुआ वो निर्णय ठीक है नहीं मालूम ये ठीक नहीं है तो भी उसको हरा दिया तो जीत गया ये होता है जल्प कथा नहीं और एक वितंडा कथा है सब पक्ष स्थापना ही न अपने पक्ष कुछ नहीं जो कथा उसको खंडन करना है वो कहेगा अनित तो क्यों होगा क्या नित्य है नित्य नहीं हो सकता है अनित्य हो तो नहीं नित्य हो तो नहीं जीव नित्य है अनित्य क्या नित्य है? नहीं हो सकता है नित्य किस होगा नित्य तो ब्रह्म है अनित्य नहीं मम्मी मानस ये ईश्वर से जीव अविनाशी कहा गया और नित्य कहा गया तो नित्य को तो नहीं करेगा अनित्य को तो नहीं करेगी वो सपक्ष स्थापना ही ना परपक्ष का निराकरण करना ये बित्ता कथा है शिष्यों को मुमुक्षु को साधकों को जड़पा बितंडंडा कथा नहीं करनी चाहिए विद्वान भी कुछ कोई बड़े बड़े विद्वान ऐसे वाराणसी में थे विद्वान के जिनसे में न्याय और वेदांत पड़ा था विद्वान पंडित है उनका नियम था गुरु जी की आज्ञा कभी शास्त्रार्थ में नहीं शास्त्रार्थ नहीं करते किन्तु शात्रार्थ जब होगा उनको सम्मान से बुलाएंगे बैठ कर रहेंगे सुनेंगे जब कहीं कुछ दोनों में निर्णय नहीं होगा ये बता देंगे स्वयं शात्रार्थ नहीं करेंगे ऐसे बैठ रहेंगे जैसे कुछ नहीं समझते किंतु पूरा समझते हैं, हैं। जरूरत होगा तो कहेंगे नहीं तो नहीं कहेंगे तो साधक को जल्प बीतंडा कथा अर्थात तो कभी भी कहीं प्रश्न करे ये अभिप्राय नहीं हो हराना जीतना दूसरे खंडन करना ये अभिप्राय नहीं हो तत्व निर्णय होना चाहिए ये क्यों हुआ क्यों नहीं होना क्यों हो सकता है कैसे हो सकता है जानना चाहिए शास्त्र में तत्व को जानने के लिए प्रयास करें कोई कोई जानने की इच्छा नहीं चाहते हम बड़े पंडित बन जाए विद्वान बन जाए प्रसिद्ध हो जाए ऐसा जो चाहता है विद्वान नहीं हो पाता है विद्वान हो जाए क्योंकि विद्वान होकर उसका सम्मान प्राप्त करना है अभिप्राय पहले तत्व को समझो शास्त्रार्थ को समझो सूत्र क्या करता है ये से क्या कहते भाषा में क्या कहा गया इसका क्या अभिप्राय है प्रकरण का तात्पर्य क्या है ये सब समझे पहले समझने का समझने की इच्छा अलग है और ख्याति प्राप्त करने की इच्छा अलग है ख्याति प्राप्त करने की इसकी जिसकी इच्छा है जिस, चाह वो समझना समझ नहीं पाएगा समझता नहीं है जिसको समझना है वो ख्याति की क्या जरूरत है तत्व को समझना शास्त्र को समझना है उसमें आनंद और शास्त्र को नहीं समझ करके लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पड़ता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन से क्या होगा एक महात्मा आए थे व्याप्ति पंचक बहुत विद्वान पढ़ाते थे उनको संशय बताए मैं पढ़ा देता हूँ विद्यार्थियों को पता नहीं चलेगा हमको नहीं आता है करके पढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे संशय नहीं इसमें ग्रहण नहीं होता है बहुत विद्वान के पास जा गया कोई उसको संशय दूर नहीं कर पाते हैं यही कॉलेज में आए थे जो आचार्य रह करके पढ़ा देते बोले बहुत स्थान है मैं भी पढ़ा देता हूँ किंतु हमको निश्चय है कि इसमें गलती है ये संशय है सै समाते है। ऐसे होता है कभी कभी गलत होने पर भी दूसरे को बता देंगे किंतु अपना संशय रहता है, है तो सं... इसकी निवृत्ति के लिए हों के छोड़ेंगे तब किसके पास जाकर पूछेंगे और किसके पास जाकर नहीं पूछेंगे तो अपने को संशय है समाधान नहीं होगा तो ऐसे जिज्ञास होने के कारण बहुत पंडित के पास गए फिर किसी के पास हम यहाँ हमारे पास आए सात आठ दिन रह करके परिष्कार किया जहाँ संशय था तो संशय निवृत्ति के लिए प्रश्न करना होता है जानना है जिज्ञासा हो शिष्य का प्रश्न करने का अधिकार है वाधकता है ऐसा जो शिष्य है जिज्ञासा से प्रश्न करे और गुरु आचार्य ऐसे शिष्य की उपेक्षा नहीं करते हैं वो नहीं कहे नहीं पूछे तो भी उसको प्रदेश करते हैं भ्रांत होगी भ्रांति होगी स्वाभाविक है भ्रांति हो सकती है तो भ्रांति निवृत्ति के लिए प्रश्न किया जाता है प्रश्न करते हैं कुछ परीक्षा करते उत्तर दो इसके लिए कुछ लोग अश्रद्धा प्रकट करते हैं वो अपने अंतकरण की अशुद्धि के कारण आचार्य के बड़े दो सारोपना हम पढ़ने के लिए परीक्षा करते हैं सब कुछ प्रश्न करेंगे तो हमको ना नहीं आया तो अपमानित हो ये मान अपमान ये सब सो सोचने नहीं होता है विद्याग्रहण करते समय मालूम माल्मी श्लोक धनधान्य प्रयोगेश विद्यासंग्रहेश आहारे विहारे भ्यार, बिहार विहार से तक लज्ज लज्ज सुखी भवेत। विद्या संग्रह करने से भोजन करते समय लाज शरमाएगी तो नहीं खा पाएंगे सब के बीच सोचेगा कैसे खाएँगे भूख लगती खाने की इच्छा है सोचते हैं अधिक खाएंगे तो कोई सोचेगा तो नहीं भजन करते समय लाज जाएगा विद्या ग्रहण करते समय शर्म नहीं शाह है तो पूछना चाहिए जिस किसी के पास कभी भी जाकर के नहीं समझ में आता किसी के जिसके पास पास जाकर पूछे कैसे थोड़ा बताइए आप उतने समझा मतलब तभी निश्चय होता है तो ये अभी प्रजापति उनकी उपेक्षा नहीं करेगी स्वयं पूछा क्या देखते हो किसले पूछा पूछने का अभिप्राय विपरीत निश्चय अपनय आया जाओ विपरीत निश्चय भ्रांति निवृत्ति के लिए पूछा जाता है पूछने से उत्तर देने से भ्रांति की निवृत्ति होती अरे पूछने वाला से डर कर भागा तो भ्रांति निवृत्ति नहीं होगी भ्रांति तो रहेगी वक्षति साधु इत एवं मादी उपनिषद में वेद है वहाँ भी कहते जाओ फिर देखो आकर बताओ फिर आगे कहेंगे अलंकार भूषण पहनो दाढ़ी आदि बाल आदि काट लो परिष्कृत हो जाओ अच्छा वस्त्र पहनो फिर जाकर के देखो कहेंगे। कहेंगे, ये आगे कहेंगे इसलिए कहेंगे भ्रांति निवृत्ति कैसे हो कथम प्रजापते प्रजापतिर अभिपथम इत ये प्रजापति का अभिप्राय है कैसे ज्ञात हुआ इसे का विपरीत निश्चय अपनया बक्षती कहेंगे आगे साधुअलंकृत इत्यादि प्रजापति प्रश्न देवासुर विपरीतग्रहणम अन्वतती प्रजापति प्राजापत प्रश्ने प्रजापतिरयमी प्राजापत्य प्रश्न प्रजापति के प्रश्न में राजयो देवासुरजयो देवराजेन्द्र असुरराज राजचन विपरीतग्रहणम अनुतति भ्रांति तौचतुन कह सर्वेद आवाम भगव आत्मा पश्या वो हे भगव आवाम सर्वेद आत्मा आत्मा को देखते हो आ लोमभ्य आ नखेभ्य लोम से नख से लेकर पूरा प्रतिरूपम अपने रूप ही देखते हैं यथेव आभाम जैसे हम हमारा प्रतिरूप ऐसे ही देखते दर्पण आदि में जल में लोम नखादिमंत स्व एव लोम वाला है जैसे हम ऐसे प्रतिरूप भी ऐसा है एवम एवदम लोम नखादि सहित आवे प्रतिरूपम हमारा प्रतिरूप छाया ऐसे लोम उद श्रावे पश्या हम देखते हैं तौह रुवाच साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो पिष्क भूत् दसरावे वेक्षेतामी तौश साध्वल शुभसनोपरिष्क भूत् दसरावे अवेक्षाचक्राते तौह तो रुवाच किं पश्यथी तव प्रजापतिवाच तो प्रजापति कहा साध्वलंकृतो सुवसनो पर साधु अच्छा अलंकार भूषण पहन लो सुबह सनो अच्छा वस्त्र पहन लो परिष्कृत हो स्नान आदि करके दाढ़ी बाढ़ काट लो उदराबे अभिक्षे था आम फिर जा कर के जल में देखो तब तो साधु अलंकृत अच्छा हो सुबह सनो परिष्कृत भूता अलंकार भूषण अच्छा वस्त्र पहन लिया परिष्कार हो गया जाकर वो दशरा भी अभिख्या चक्राते देखने लगे फिर तब तो प्रजापति रिवाज से किम क्या देखते हो टीकामे तदपनय प्रक अनयन प्रकार सूचय तदपनयन विपरीतग्रहण अपनयन ब्रह्मा किस प्रकार निवर्तन करते पुनः तो हाँ प्रजापति कौपन प्रजापतिवाच दुक छायात्मनश्चापनयाय छाया में आत्मबुद्धि और देह में आत्मबिश्चय अपनयन निवृत्ति के लिए कहा साोल यगृह गुरुकुल में रहते समय ब्रह्मचर्य वास करते समय अलंकार भूषण नहीं नख लोमा आदि बढ़ता रहता है स्नान आदि अभ्यंगनादि नहीं ऐसे जब गुरुकुल से वापस जाते घर में स्नान करते बाल आदि काटते अपने घर में जैसे भूषण तो, वस्त्र अच्छा पहनते हो ऐसे सुबहसन हो महारह वस्त्र परिधान हो मूल्यमान वस्त्र परिधान करके परिष्कृत परिष्कृत कहा थे छिन्न लो मन खो लो मनखच्छेदन करके परिष्कार होकर के देखो जल में देखो वो तो उदर शराबे पुनर्च्छा इच्छे था हम फिर जाकर देखो आदि आदिदेश यहाँ ये नहीं कहा ज्ञातम अज्ञातम तन में पहले जैसे कहा तो नहीं जानते हो तो मुझे बताओ पहले तो कहा था जन नहीं जानते हो मुझे बताओ इस बार नहीं कहा जो यदि अज्ञातम तवृत्तम इसे नहीं कहा ठीक मैं छायायाम तद हेतु च देह तयुर आत्मनिश्चय यह छाया उसके हेतु देह में जो आत्मबुद्धि थी तस्य निराशाया वो आत्मनिश्चय का निराश करने के लिए पूछा यह च यहाँ नहीं कहा जब नहीं जानते बताओ यह कहा था तो पर्याय इस पर्यायाय में न आधिदेश तत्प्रयोजन अभाव तो कोई प्रयोजन नहीं है पहले तो समझ ले हम आ गया समझ ले और नहीं जानते नहीं कहा अपने आप समझेंगे तो कहेंगे भाष्य में कथम पुनः अन साधुअलंकार आदि कृत् उदसराव अभी क्षण तो ग्रह अपन ही त्रांति निवृत्ति के लिए प्रजापत ने कहा परिष्कृत होकर के जाकर के उदसराव में देखो तो अच्छा अलंकार पहन करके उदसरा में देखेंगे इतने मात्र से छाया छायात्म बुद्धि की निवृत्ति कैसे होगी इंद्र छाया का आत्मा समझता था देह का आत्मा समझता था विरोचना तो बाल काट करके अलंकारभूषण अच्छा कपड़ा पहनकर देखेंगे ये ग्रह आत्मग्रह ब्रह्म की निवृत्ति कैसे होगी टीका में उक्त उदाहरण ना छायाम देह से इंद्र विरोचना और आत्म प्रत्यो नापनी संकते कहते ये उदाहरण के द्वारा ऐसे परिष्कार होकर देखेंगे इंद्र और विरोचना में जो आत्मबुद्धि दोनों की थी छाया में और देह में उसकी तो निवृत्ति नहीं होगी कपड़ा आता पहनकर देख लिया तो उसमें तो निवृत्ति नहीं होगी प्रश्न करते कथम ठीक में छाया तत्न से आगंतुकवाद धनात्मत्व अत्र विवक्षितम इतर माह ये देखने कहने का अभिप्राय क्या है छाया उसका कारण बिंब रूप छाया उसका कारण है देह आगंतुकत्वात व्यभिचारी अनित है देह में कभी दाढ़ी आदि है भूषण नहीं कभी भूषण है देह नक कलम काट दिया इसलिए उसमें अनात्मत्म अतर विभक्षितम इतुत्तर मा जो व्यभिचारी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है कभी है कभी, है, कभी नहीं रहता है वो आत्मा नहीं अनात्माए ये उनको निश्चय हो जाएगा जिसको हम आत्मा समझते थे वो नहीं है अभी अलंकार दिखता है तो छाया में अलंकार दिखता है पहले नकलोम था तो छाया में दिखता था अभी नहीं दिखता है इसी प्रकार शरवि आत्मा नहीं है वे विचारे ये निश्चय उनको होना चाहिए साधो अलंकार भाष्य में साधो अलंकार शोषणादि आगंतुका छायाकर्त उदसरा भी यहाँ शरीर संबद्धा एवं शरीर से भी छायाकृत पूर्व गम्यते जैसे साधु अलंकार अच्छा भूषण सुवसन मूल्यवान वस्त्र आदिना जो कुछ भूषण आदिता आगंतुक होने के कारण पहले नहीं था अभी ग्रहण किया पहले बाल आदि था अभी दिया छाया करो तुम जो आगंतुक वो भी छाया कर उनका भी प्रतिम्ब दिखता था उनकी छाया दिखती थी यथा शरीर संबद्ध न जैसे शरीर संबद्ध वस्तु की छाया हो दिखती थी जो कि आत्मा नहीं है एवं शरीर से आप छाया करो तुम पूर्व ठीक इस प्रकार पहले शरीर भी छाया करता वो भी आत्मा नहीं है ये इत गम्य टीका में पूर्व उदकादि संबंधावस्थाएं मेंवत उदकाबावस्थाएँ संबंधावस्था में, में जैसे पूर्व बभूव छायाक्रतम शरीर शरीर भी छाया करता जल के पास जाकर जो देखे व्यभिचारीवाच्च छाया तत्कारर अनात्मत्वित आ कभी रहता है कभी नहीं रहता तो व्यभिचारी है छाया उसका कारण देह आत्मा नहीं शारीरिक देशा भाष्य में शरीरिक देशा स नकुलमादि नित्यत्विप्रेता अखंडिता चाह कर्म पूरा थे जब नकुल था कटा काट, नहीं था शरीर कवय था नकुलमादि नित्यत्व नभिप्रेता नाम उनको नित्य मान करके अखंडिता खंडन नहीं किया वो भी करो पहले थे चाहे उनका दिखता चाहे दिखती थी छिन्ने सोचा नहीं वन नखादि लोम लोम नखादि छाया दृश्य थे लोम नख छेदन कर दिया तो उनकी छाया नहीं दिखती अतो लोम नखादिवत शरीर से आगमा पाई अतो लोम नखाधिवत जैसे लोम नखादि छाया कर पहले थे अभी काट दिया तो छाया कर नहीं है वो आगमा पाई है, अनित्य है इसी प्रकार शरीर से आप आगमा पाई तम सिद्धम वो भी आगमा पाई उत्पत्तिनाश वाला है इसलिए आत्मा नहीं होगा इतु उदसराबादु दृश्य मानस्य तमित्त से देह से अनात्मा सिद्धम जैसे नकलोमादि की छाया और उसका निमित्त नकलोमादि भूषण वस्त्र की छाया उसका निमित्त भूषण वस्त्र ये व्यभिचारी है दृश्य है और अनात्मा है जो दिखता है उद शराबा में उसका निमित्त वो सब अनात्मा है इसी प्रकार देह का भी प्रतिबिंब दिखता है देह की छाया दिखती है और उसका निमित्त क्या है देह उसका निमित्त है देह छाया का निमित देह निमित्त देह है वो भी दृश्यम देह छाया और उसका निमित्त देह वह भी सिद्ध निश्चित होता है भाषिका में उपपत्तिभ्याम सिद्धम अर्थ निगम है उपपत्ति युक्ति से सिद्ध जो अर्थ निश्चित होता है अर्थ उसका निगमन करते उदशरावाद उदृश्यमान से तन निमित्त सच जैसे नखलमादि इस प्रकार जो उदशराब में दिखता है और उसका हेतु वो अनात्मा है यथा नकुलमादि वाले नकुल का प्रतिबिंब दिखता था उसका हेतु नकुलमादि दोनों अनात्मा है व्यभिचारी होने के कारण इस प्रकार शरीर की छाया भी दिखती है उद शराब में उसका निमित्त शरीर देह ये भी अनात्मा है ये सिद्ध हुआ न केवलम छाया तत् कारण अनात्म तो किंतु उत्तर न्याय अहंकारादीना तदर्मा त आत्मा आत्मीयत्म प्रत्युतमिति प्रसंगात अति दिशति केवल छाया और छाया का कारण ही अनात्मा है ये बात नहीं उसी प्रकार उसी न्याय उसी युक्ति से अहंकार आदि और अहंकार उनका धर्म आत्मा आत्मीयत्व प्रत्युत्तम अहंकारादि में आत्मबुद्धि मन अहंकार बुद्धि में उसमें जो सुख दुख आदि में आत्मीय तो बुद्धि ये भी हो जाता है प्रसंगात अति दृष्ट करते इसी प्रकार उदसराबाद छायाकर्वाद देह संबद्ध अलंकारित अलंकारादिवत हेतु ही देह संबद्ध अलंकारादि जिस प्रकार जलपात्र में छाया कर व्यभिचारी है अनात्मा है इसी प्रकार देह भी छाया कर होने से उदसराद में वो भी अनात्मा है व्यभिचारी है न केवल हमें यथावत एक तबिदात्मता सुख दुख राग द्वेश मादिच काचितक नखुलोमादिवत अनात्मा ये प्रत्येतव्यम भी अभिप्राय है प्रजापति का जैसा नखुलमादि कभी है कभी नहीं है अभी था छाया दिखती थी अभी काट दिया नहीं है जो कदाचित भव काचित्क कभी रहता कभी नहीं रहता है वो आत्मा नहीं है नकलमादि जिस प्रकार कादाचित्त का होने के कारण आत्मा नहीं है इसी प्रकार सुख दुख राग द्वेष महादेवी आत्मा नहीं है क्योंकि कादाचित्तक कभी सुख कभी दुख कभी राग कभी द्वेष जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है उसको कहते व्यभिचारी स्थाई स्थिर नहीं है अनित वो अनात्मा है कौन ऐसा अनात्मा है यावत किंचित आत्मा अभिमतम जितने जितने में को आत्मान आत्म तो, तो बुद्धि जहाँ जहाँ थी देह के बाद इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि अज्ञान आदि जहाँ जहाँ हम मम ऐसे बुद्धि और सब का चित्त चित्त होने के कारण नखोलम के समान अनात्मा की प्रत्येतव्यम अनात्मा इससे निश्चय करना चाहिए टीका में आत्मत्वभिमतम तो अहंकार आदि शेष भाष्य में आया यवत किंचित आत्मत्वाभिमतम तो आत्मत्वन तो अभिमत कौन अहंकार आदि सब अनात्मा है क्योंकि क्या चिंतित कहे मोहादि आत्मीयत्वाभिमतम तो अद्याय सुख दुख द्वेष मोहादि ये सब आत्मीय आत्मा नहीं सुख दुख राग द्वेष को मैं ऐसा नहीं कहता है मेरे में सुख हे दुख है राग में द्वेष है तो आत्मत्वाभिमत हो तो गया अहंकार आदि आत्मियत तो अभिमत हो गया मोहादि आदि जो मैं इस बुद्धि अहंकारादी में मम आत्मीय सुख दुख राग रागदेश महादि में ये सब अनात्मा है क्योंकि इति कदाचि क्ति शुचित हेतु दर्शयतिष्य मै एक अभिमतम सब अना इसी हेतु से एतन कहकर के जो तो हेतु सूचित है उसको दिखाते हैं कादाचित कत्वात ये हेतु ही नखलुमादि के समान अनात्म अनात्मा अनात्मत्व अनात्मीयत्व उपलक्षणार्थम भाष्य माया नखलमादिवत अनात्मा इति प्रत्यतव्यम अनात्मा उसमें अनात्मत्व रहेगा और आत्मा शब्द का था आत्मा आत्मीय दो होता है इसमें अनात्मत्व अनात्मीयत्व तो उपलक्षणार्थम आत्मा भी नहीं आत्मीय भी नहीं ना तो आत्मय सुख दुखादी ना आत्मिया। तो आत्मीय तरी तय यथोत्तरी विपरीत ग्रहण से अपगत कितरे प्रजापति वाक्यन इतिहास यदि इसी अभिप्राय से प्रजापति ने कहा देखने के बाद अलंकार भूषण करके बाल आदि काट कर देखेंगे उनको निश्चय हो जाएगा आइए जिस प्रकार नकलोम आदि कादाचित्त कहे का व्यभिचारी है आत्मा नहीं है इसी प्रकार अहंकार सुख दुखादि भी कादाचित्त कहने का के कारण ना आत्मा है ना तो है तो ये इस प्रकार इसी रीति से दोनों का विपरीत ग्रहण नष्ट हो गया इंद्र को बस किम उत्तर न प्रजापति वाक्य न फिर आगे प्रजापति वाक्य से क्या प्रयोजन है तो उत्तर देते एवं भाष्य में एवं अशेष अपने मिथ्याग्रहण अपन साधुकारादृष्टां प्रजापति श्रुवा तथा कृतवर छायात्म विपरीतग्रह नापजगाम यस्मा अशेष अपने मिथ्याग्रहापनय संपूर्ण मिथ्याग्रह भ्रम बुद्धि की निवृत्ति अपने के निमित्त साधु अलंकारादृष्टाद आशा भूषणपन नकम काट कर देखो प्रजापति ना उते प्रजापति ने दृष्टान्त बता जा कर के देखो दोनों ने सुना तथा कृतव तुरा करने पर भी जो भ्रांति पहले थी छाया को इंद्र ने आत्मा समझा था और देह को आत्मा समझ समझा था विरोचना ने यह दोनों ग्रह न अपजगाम निवृत्ति नहीं हुई यस्मात अब न निवृत्ति नहीं हुई तस्मात इसलिए प्रजापति ने समझा स्वदोषण व केनचित प्रतिबद्ध विवेक के विज्ञानो इंद्र विरोचनौ अभूता गम्य ये निश्चित होता अपने दोष का आशा पाप अंतकोण अशुद्धिय तो स्पष्टत्व ब्रह्म कहन पर ज्ञान नहीं होता है अंतकोण में दोषे दोष की निवृत्ति होनी चाहिए स्वदोषण व केनचित प्रतिबद्ध विवेक के विज्ञानो ये प्रतिबंध के राग द्वेश्छा क्रोध मोह असत्य ये सब हिंसा ये सब प्रतिबंधक है किसी दोष से प्रतिबद्धम विवेक विज्ञानम या और विवेक विज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है उनका प्रतिबंध कौन से दृष्टान्त स्पष्ट होने पर भी नहीं दिखता है इंद्र विरोचन हो अभूताम इंद्र विरोचन से उनका ज्ञान विवेक विज्ञान प्रतिबद्ध हो गया कहने पर दिखता नहीं कभी कुछ कोई देखता है खुश होकर कहता है जाओ देखो दोबारा देखने पर भी विवेक विज्ञान प्रतिबद्ध होता है देखने पर भी दिखता नहीं हाँ कर हाँ देखाओ फिर देखो हम देखकर थोड़ा जाएगा हाँ देखा है नहीं तो नहीं कोई वस्तु है देखो ना नहीं है जा कर देखो थोड़ी जाकर ना नहीं है फिर देखो फिर थोड़ा देकर नहीं है थोड़ा देखो देखो तो वहीं पास में है विवेक विज्ञान प्रतिबद्ध होता है तो दिखता नहीं सामने वस्तु हो तो दिखते नहीं है इसी प्रकार दृष्टांत में स्पष्ट होने पर उनको ज्ञान नहीं हुआ तऊपूर्वदेव तो दृढ़ निश्चय पप्र छि दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय य इंद्र विरोचना का निश्चय दृढ़ था छाया ही आत्मा हे इंद्र का निश्चय देह ही आत्मा हे विरोचना का निश्चय दोनों से प्रजापति ने पूछा किम पश्य क्या देखते हो वेदमावाम प्रजापतिवाच किम पश्यथ् परिष्कृतो स्व वेद सावकृतौ शुभनों परेमौ भगव सालौसनुपरीता आत्मे उवाच एक अमृतम भभयमेतद्रह्मेती तौह उचतु इंद्र दोनों को प्रजापति ने कहा नहीं इंद्र दोनों ने कहा यथा यथावद आवाम भगवत हे भगव हम दोनों जिस प्रकार साधु है आशा वस्त्र पहले परिष्कृत हो गे स्व श्वा, अस्म स्वस्व क्रियापद अस धातु का एवे इमो भगव हे भगवान ऐसा ही हमारा साधुलंकृत है सुबसन है वस्त्र है परिष्कृत ऐसा कहने पर प्रजापति ने कहा ये स आत्मित होवाच ये तब्द से प्रजापति तो अपने जो अभिप्राय है समीपत रहे अपने बुद्धि में स्थित है जो दृष्टा आत्मा का उपदेश किया था का यही आत्मा है तो होवाच यही अमृत ये अभय है यही ब्रह्मि दोनों खुश हो शांत हृदय प्रजतु प्रकर्षण पूरा छोड़ करके अपने जो कुछ ताले कर चले गए पत्तीस वर्ष पूरा हो गया चले गए गुरुकुलवास में कभी इधर उधर जाते हैं वहाँ प्रबराज नहीं प्रकृष्ण बबराज मतलब छोड़ कर बिल्कुल हो गया खुश होकर चले गए ओ आप